विवेकानंद साहित्य हिंदू धर्म हम एक विश्व के पिता असीम और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं किंतु यदि हमारी आत्मा अंततः पूर्ण हो जाती है तो वह भी असीम हो जाएगी परंतु दौर निरपेक्ष असीम सत्ताओं के अस्तित्व के लिए स्थान नहीं है और इसलिए हम एक सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं और हम स्वयं ही तो वह हैं ये तीनों वे स्थितियां हैं जिन्हें हर धर्म ने प्राप्त किया है पहले हम ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं फिर हम उसके निकट आ जाते हैं और उसे सर्वव्यापकता देते हैं और इस प्रकार हम उसमें निवास करने लगते हैं तथा अंत में हमें ज्ञान होता है कि हम स्वयं वही हैं एक बाह्य ईश्वर की धारणा असत्य नहीं है वस्तुतः ईश्वर संबंधी हर धारणा और इसलिए हर धर्म सत्य है क्योंकि वेदों की पूर्णता की धारणा की लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में ये तो भिन्न भिन्न स्तर मात्र हैं इसलिए भी हम न केवल सहन ही करते हैं अपितु तो हम हिंदू लोग हर धर्म को स्वीकार करते हैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं जसृष्टियों पारसियों के मंदिर में अग्नि के समक्ष उपासना करते हैं और ईसाइयों की क्रूश के समक्ष घूटने देखते हैं यह मानते हुए कि निम्नतम जड़ पूजा छत्तीस पूजा के से लेकर उच्चतम अद्वैतवाद तक मानवात्मा द्वारा असीम को प्राप्त और प्रत्यक्षीकरण करने के ये अनेक प्रयत्न हैं जो अपने जन्म और वातावरण के सहयोग से निर्धारित होते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक प्रगति की एक अवस्था प्रकट करता है हम इन सब पुष्पों को एकत्र करके उन्हें प्रेम के सूत्र में बांधते हैं और इस प्रकार उपासना का एक आश्चर्यजनक पुष्प गुच्छ निर्मित करते हैं यदि मैं ईश्वर हूँ तो मेरी आत्मा सर्वोच्च सत्ता का मंदिर है और मेरी हर क्रिया उपासना का एक अंग होनी चाहिए भक्ति केवल भक्ति के लिए कर्तव्य पालन केवल कर्तव्य के लिए पुरस्कार की आशा अथवा दंड के भय बिना होना चाहिए इस प्रकार मेरे धर्म का अर्थ है प्रसार और प्रसार का उच्चतम भाव में अर्थ होता है साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण केवल शब्दों की अस्पष्ट कुंग्राहट या घुटनों के बल बैठना नहीं मनुष्य को ईश्वर होना है और वह एक अनंत यात्रा में दिनों दिन अधिक से अधिक देवत्व को प्राप्त करता जाता है